गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे देवस्य धीमहि यो गोदेवशीम नचोदयादंगदा सुषेम भद्रम क्यवी तत्सत्यम तवी तत्सत्यम गि शांति शांति शांति सम्मान स्वामीजी महाराज आर्यजगत के इतिहास के महापंडित सैकड़ों पुस्तकों के प्रणेता मान्यवर राजेंद्र जी जिज्ञासु, हमारी सभा के यशस्वी मंत्री मान्य ओ जी, मुनिगण मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण धर्मप्रेमी सज्जनों मान्यवर उपाचार्य जी ऋषियों ने जो संदेश हमें दिया है मार्ग दिखाया है वो मार्ग हमें कल्याण की ओर लेकर के जाता है ऋषि लोगों का मुख्य विषय अध्यात्म रहा और उस अध्यात्म के सहारे संसार का बहुत बड़ा उपकार करके गए संसार का उद्धार करके गए जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता नहीं होती वो समाज के लिए बाधक होता है समाज के लिए विशेष उन्नति नहीं कर सकता नहीं दे सकता इसलिए ऋषियों ने अध्यात्म को सर्वोपरि रखा अध्यात्म है क्या रोचम ब्रह्म जनयंतुदेवा अग्रे तदब्रुवन यस्तु एव ब्रह्मणो विद्या यजुर्वेद का मंत्र है और ऋष्वर देव दयानंद जी ने इस मंत्र को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दिया है जनयंत देवा लिखते है कि ये ब्रह्म का ज्ञान जो है बहुत आनंद देने वाला है ईश्वर के विषय में ईश्वर का ज्ञान और उसके विषय में सुना बताया पढ़ा जाता है तो बहुत रुचिकर होता है रुचम ब्रह्मम जनयंतु देवा उस ब्रह्म का ज्ञान रुचिकर है और उस रुचिकर ब्रह्म के ज्ञान को जो प्राप्त करता है आनंद में रहता है और जो उस ब्रह्म का उपदेश दूसरों को करता है तो अन्य लोग भी आनंदित होते हैं अग्रे तदब्रुवन यस्तु एवं ब्राह्मणो विद्यात कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के ब्रह्म को जानता है किस प्रकार के ब्रह्म को वेद में जो प्रतिपादित ब्रह्म है उस ब्रह्म को जो जानता है सब परेगा चक्रमकायम कायम अवर्णम असना शुद्धम अपाप विद्धम कवीर मनीषी परिभू स्वयं ये जो लक्षण परमात्मा के दिए हुए हैं इन लक्षणों से युक्त जो उस ईश्वर को जानता है फायदा क्या होगा तस्य देवा असन वसे उसी व्यक्ति की मनइंद्रिया वस में हो जाती है जो पूर्णतः आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है उसकी पूर्णतः मन इंद्रियां भी वसीभूत नहीं होती वो मन इंद्रियों के अनुसार चलने लग जाता है और जिसके अंदर आध्यात्मिकता होती है आध्यात्मिक व्यक्ति अप, अपनी मन इंद्रियों को विषयों से रोक करके रखता है महर्षि दयानंद जी को देखिए ऋषि दयानंद जी के जीवन में आध्यात्मिकता थी ईश्वर के प्रति अनुरक्त थे अनुरक्त थे तो उनके सामने संसार के कितने विषय आए होंगे सभी विषयों के सामने ऋषि दयानंद झुके नहीं विषय उनके सामने झुक गए जब घर छोड़कर के निकले थे निकले तो वेदांतियों के वहां चले गए वेदांतियों के वहां गए तो देखा के एक रानी को बाबे लोगों ने ले रखा था बहका फुसला करके ले आए ऋषि स्वयं अपनी जीवनी में लिखते हैं कि उस रानी ने मेरे साथ ठठा करना चाहा, अर्थात नौजवान युवक देख करके रानी ने ठठा करना चाहा, मजाक करना चाहा, लेकिन ऋषिवर देव दयानंद जी के किसी मन इंद्रिय में कोई विकार पैदा नहीं हुआ बचने के लिए आराम से उससे दूर हो गए आध्यात्मिकता जहां है वहां व्यक्ति मन इंद्रियों को वश में कर सकता है जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है पदे पदे फिसलता चला जाएगा जब हमारे सामने विषय उपस्थित होते हैं और उन विषयों को हमें भोगना भी है और भोगने के लिए हम बहाने ढूंढते हैं सीधा सीधा तो ये नहीं कह, कहते हम हमारे अंदर ऐसे गलत आदतें हैं हम इनको भोगना ही चाहते हैं हमारी इच्छा है वो तो प्रकट नहीं करना चाहते वहाँ बहाना ढूंढना शुरू करते हैं और बहाना ढूंढते हुए एक वाक्य का निर्माण करते हैं उस वाक्य को हमारे विद्वान ने लिखा थोड़ा सा थोड़ा सा वाक्य का निर्माण कर लिया थोड़ा सा और पर थोड़ा सा कितना खतरनाक है आप जानते हैं थोड़ा सा वो तो लिखते हैं कि व्यक्ति को सुगर का रोग है भयंकर शुगर का रोग है मधुमेह का रोग आ गया है और डॉक्टर ने कह दिया है कि भैया मिठाई नहीं खानी है पराज तो मिठाई सामने रखी है पड़ोसन दे करके गई है खोए के लड्डू दे करके गई पड़ोसन खोए के लड्डू दे करके चली गई इसकी मेज के सामने बर्तन में खोए के लड्डू रखे हुए हैं पत्नी कहीं काम से बाहर गई है घर से बाहर गई तो देवता एक बार मेज को देखता है एक बार दरवाजे को देखता है। फिर मेज पे रखे लड्डुओं को देखता है फिर दरवाजे को देखता है आ तो नहीं रही अब इसको पक्का हो गया कि आने वाली नहीं है अब इसको खाना है तो क्या शुरू किया थोड़ा सा थोड़ा सा तो ले करके देख ले इसने थोड़ा सा उठाया खाया और खाने के बाद ब्रह्मलोक में पहुंच गया जैसे कहता है ओहो भाभी जी के हाथ में तो जादू है जादू खोए के लड्डू क्या बनाती है और फिर कहता है थोड़ा सा और ले ले ले गया फिर कल्पना करता है थोड़ा सा और ले ले थोड़ा सा और ले ले और थोड़ा थोड़ा करते करते कहता है बचा ही कितना है बचा ही कितना है थोड़ा सा ही तो बचा है वो भी कहा से शुरू हुआ था थोड़े से शुरू हुआ था क्या थोड़ा सा थोड़ा रहता है वो विद्वान लिखते हैं कि थोड़ा सा थोड़ा सा जब हम बुराई करने चलते हैं, तब ये थोड़ा सा याद आता है अच्छाई की तरफ तो थोड़ा सा याद नहीं आता कि थोड़ा सा समय है थोड़ी सी संध्या कर ली जाए थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया जाए थोड़ा सा दान दे दिया जाए थोड़ी सी सेवा कर ली जाए थोड़ा सा परोपकार कर दिया जाए उस समय थोड़ा सा हमें याद नहीं आता थोड़ा सा कब याद आता है जब हम गलत करने चलते है तब थोड़ा सा बेटा पिक्चर देख रहा था मां ने कहा कि भैया बाजार से सामान लेकर के आना है बाजार से सामान लेकर के आना है बेटा कहता है कि मां थोड़ी देर थोड़ी सी देर और थोड़ी देर थोड़ी देर करते करते तीन घंटे बिता दिए वहां से हिलना नहीं चाहता थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा और ये थोड़ा थोड़ा कभी थोड़ा नहीं होता लिखा के जब बिच्छू डंक मारने लगता है डंक मारने लगता है तो शरीर में कितनी सी जगह मांगता है वो बिच्छू कहता है कि भैया मुझे थोड़ी सी जगह दे दे और बिच्छू को थोड़ी सी जगह दे दी और बिच्छू ने डंक मारा क्या थोड़ा सा थोड़ा रहा पूरा शरीर कांप जाता है छप्पर सूखा हुआ है सूखे छप्पर में एक आग की छोटी सी चिंगारी आती है और कहती है कि छप्पर भैया मुझे थोड़ी सी जगह दे दे थोड़ी सी जगह वो सूखा छप्पर उस आग की चिंगारी को दे देता है क्या वो थोड़ी सी थोड़ी रही आग की चिंगारी पूरी फैल गई थोड़ा सा अंग्रेज जब इस देश के अंदर आया था अंग्रेज इस देश में आया तो इस भारत भूमि की कितनी सी जगह मांगी थी अंग्रेज ने कहा था कि राजा से थोड़ी सी जगह मुझे दे दे और उस राजा ने थोड़ी सी जगह अंग्रेज को दे दी क्या वो थोड़ी सी थोड़ी रही पूरे भारत में फैल गए वामन अवतार की कथा सुनते हैं कह रहे हैं कि जो भी कथा हो पौराणिकों की लेकिन उस वामन अवतार ने कितनी सी जगह मांगी थी थोड़ी सी केवल तीन पग जमीन राजा ने देखा था कि ठिग्ना सा तो आदमी है और कितनी सी जगह तीन पैरों में कितनी नाप लेगा लेकिन वो थोड़ी थोड़ी रहिया सारा सब कुछ ले गया सज्जनों माता जब बुराई करने लगते हैं तो थोड़ा सा याद आता है और ये थोड़ा सा थोड़ा हमें नीचे लेकर के जाता है यदि इसी थोड़े से को बदल देवे अच्छाई के लिए अभी 10 मिनट हैं 10 मिनट हैं तो थोड़ा सा स्वाध्याय हो सकता है एक व्यक्ति कहता है अब समय क्या बचा है 10 मिनट बचे हुए है वो कहता है समय कहा बचा है और एक व्यक्ति कहता है अरे समय दस मिनट है थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेते हैं यु एवं ब्रह्मणो विद्या तस् देवा असन्वश जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो आध्यात्मिक व्यक्ति ही अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है अध्यात्म के बिना मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं हो सकता हमारे पंडित राजेंद्र जिज्ञासु जी बैठे हैं इन्होंने किताब लिखी तड़प तड़प वाले तड़पाती जिनकी कहानी हमारे आर्य महापुरुषों की बहुत सारी घटनाओं का संकलन किया और संकलन किया तो उन व्यक्तियों में कितना विचलन आया और कितना विचलन नहीं आया उस किताब को पढ़कर के देखते हैं तो पता लगता है बड़े बड़े लोभ भी उनको विचलित नहीं कर सके लिखा है पश्चिमी पंजाब की यात्रा कर रहे थे यात्रा कर रहे थे कोई तो वहाँ मुल्तान एक नगर मुल्तान में उतरे उतरे तो बस बदलनी थी बस बदली बस बदलने में बक्सा बदला गया एक परिवार बैठा हुआ था जो परिवार अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था वो बक्सा बदला जाता है किसी और का बक्सा वो परिवार ले गया और उनका बक्सा किसी और के पास चला गया वहाँ जाकर के बक्से को खोला खोल करके देखा तो क्या देखते हैं उसमें तो दो चार पुस्तके रजिस्टर कुछ एक आध कपड़ा रखा होगा विवाह में जा रहे थे और जो दूसरे से बदला गया था इसने भी अपने गंतव्य पर जाकर के खोला खोला तो देखते हैं कि विवाह के कपड़े रखे हुए हैं जेवर रखे हुए हैं सोने चांदी के आभूषण है ये तो बड़े कीमती हैं और तत्काल भाप गए कि निश्चित रूप से ये बक्सा ऐसे लोगों का है जो विवाह में जा रहे थे और मन में आया के बड़े दुखी हो रहे होंगे इनको कैसे पहुँचाया जाए उनके पास यदि साधारण व्यक्ति होता तो क्या करता दो चार पुस्तकों के बदले इतना भंडार हड़प लेता अपने आप लेकिन विचलन नहीं हुआ लोभ की रेखा तक नहीं हृदय में आई और तत्काल बख्शी को बंद करते हैं और विचार करते हैं कि वही मुल्तान के बस अड्डे पर चलते हैं कोई दुखी व्यक्ति आएगा उससे दे देंगे आए हैं परीक्षण निरीक्षण कर रहे हैं चेहरों को पढ़ रहे हैं कि कौन दुखी ऐसा होगा वो बैठे हुए थे एक एक यात्री का निरीक्षण चल रहा था वे लोग भी आ गए हैं उनके अंदर भी कोई विषय ये दुख तो था कि हमारा सामान चला गया लेकिन साथ में ये भी दुख था कि बेचारे का हमारा सामान हमारे पास आ गया वो बेचारा कैसे रहेगा हम उनको लौटाने चलते है वो लौटाने के लिए आए और देखा कि चेहरे के ऊपर रुआसी है दुख है रोते धोते आ रहे हैं देख लिया कि हाँ भाई दुखी मत हो तुम्हारा सामान मेरे पास है और खोल करके देखो कोई घटा बड़ा तो नहीं है खोल करके देखा कि सारे के सारे आभूषण के त्यों हैं, कपड़े के त्यों हैं, सामान का त्यो है पाने के बाद गदगद हो गए और गदगद हुए तो कहने लगे भाई हम तुम्हें इनाम देना चाहते है काफी सारे पैसे निकाल करके दे रहे थे उन्होंने कहा थोड़ा सा विनम्रता का भाव था लेकिन भाषा में थोड़ा सा कठोरता थी स्वाभिमान था कि इनाम किस चीज का पुरस्कार किस चीज का ये तो मेरा कर्तव्य था तुम्हारा सामान तुम्हारे पास पहुंचाना था ये तो बदली भूल हो गई इनाम किस चीज का इनाम नहीं लिया जब लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं आप कौन हैं तो उसने कहा कि मैं तो आर्य समाजी हूँ आर्य उपदेशक हूँ आर्य उपदेशक हूँ इतने गदगद होकर के गए हैं कि उस उपदेशक ने कोई प्रवचन नहीं दिया था लेकिन जिस गांव के वे लोग थे कह रहे हैं कि उस गांव में आर्य समाज की तूती बोल गई कि आर्य समाजी ऐसे होते हैं आर्य समाजी ऐसे होते हैं क्यों क्योंकि आध्यात्मिकता थी आध्यात्मिक व्यक्ति विचल विचलित नहीं होता और जो आध्यात्मिक नहीं होता है वो पदे पदे गिरता चला जाता है रुचम ब्रह्मम जनयंतु देवा अग्रे तद ब्रुवन ब्रह्म का ज्ञान रुचिकारक है जो उसको प्राप्त करता है उसकी रुचि बनती है और वो प्राप्त करने के बाद लोगों को उपदेश करता है उनकी रुचि करवा देता है आज वर्तमान में आप देखिएगा कथाएं होती हैं देश के अंदर एक एक कथा के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं भागवत कथा आदि कथा होती हैं तो यजमान लोग जो उस कथा को करवाने वाले होते हैं बीस तीस लाख रुपए तो सामान्य है डेढ़ करोड़ दो करोड़ भी खर्च कर देते हैं इतनी भव्यता लाते हैं उस कथा का परिणाम क्या है? यजमान तो उस कथा को सुन भी नहीं पाता वो व्यवस्था में लगा रहता है जिस पुण्य के लिए जिसके लिए उसने कथा का आयोजन किया था पुण्य की तो बात दूर है वो व, उस, वो तो विचारणीय विषय है लेकिन जिसके लिए उसने आयोजन किया था यजमान को तो फुर्सती ही नहीं है अपनी उस भव्यता को बनाने में और रिश्तेदारों लोगों से मिलने में और कथा का प्रयोजन क्या निकला कथा का परिणाम क्या निकला के वो जो लोग सुनने वाले आए थे वो क्या आध्यात्मिक बनकर के गए क्या उन लोगों का लोभ छुटा दुर्व्यसन छुटे सज्जनो माताओं जब कोई ऋषि प्रवचन करता है आध्यात्मिक व्यक्ति प्रवचन करता है उसका परिणाम निकलता है हमारे इतिहासकार कहते हैं जब ऋषि दयानंद जी प्रवचन करते थे और जब प्रवचन करने के बाद जनता उठकर के जाती थी उठकर के जाती थी तो लोगों के कंठी माला ताबीज आदि वही पड़े मिलते थे और इतने पड़े मिलते थे कि टोकरी भर लो चाहे टोकरी भर इतने सारे प्रभाव पड़ता था और यथार्थ में ईश्वर का स्वरूप जान करके जाते थे सज्जनो माताओं महर्षि दयानंद जी की विशेषता ये रही है कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को ऊपर नहीं रखा उन्होंने किसी को ऊपर रखा तो परमात्मा को ऊपर रखा है ईश्वर से सर्वोपरि उन्होंने किसी को नहीं माना और जब व्यक्ति ईश्वर को सर्वोपरि मान करके चलता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है तास खेलते हो, निश्चित रूप से खेलते हैं आप लोगों में से बहुत सारे ताश का खेल हम कहते हैं खेलना चाहिए ताश खेलो खेलने की विधि आनी चाहिए कैसे ताश खेलें ताश का खेल बनाने वाले ने जो भी संरचना की हो उसके मन मस्तिष्क में कुछ भी रहा हो लेकिन जिस व्यक्ति को ताश का खेल खेलना आ गया उस व्यक्ति का जीवन सफल हो गया और जिस व्यक्ति को ताश का खेल खेलना नहीं आया समझिए जीवन निरथक खो दिया उस व्यक्ति ने कहेंगे ये कैसा अरे समाजी है खंडन करते हैं ताश के खेल का और ये बड़ा कर रहा है कि जीवन सफल हो जाएगा निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को यथार्थ में ताश का खेल आ गया आप सबसे छोटी इकाई ताश के खेल में क्या मानते हैं छोटी इकाई आप दुग्गी मानते हैं दो तो। प्रारंभ करते हैं जल्दी जल्दी वहां दुग्गी मारने का मतलब क्या है जिस व्यक्ति ने संसार के द्वंद्व को सहन करना सीख लिया समझ लीजिएगा कि उसने ताश का खेल प्रारंभ कर दिया है मान अपमान में समय स्थिति रखने लग गया हानि लाभ में ज्यादा विचलित नहीं होता है भूख प्यास लगती है विचलित नहीं होता है धर्म का कार्य करते हुए समझिएगा कि उस व्यक्ति ने ताश के खेल की दुग्गी मारी है वो बैठकर के समय बर्बाद करने वाली दुग्गी नहीं इससे बड़ा तीन है तिग्गी मारनी है आप जानिएगा ईश्वर जीव प्रकृति तीन हैं वात पीत कफ तीन है सत्वरज तम तीन हैं इनकी जानकारी कीजिएगा आपकी तिग्गी लगेगी धर्म अर्थ काम और मोक्ष आपके चार चौग्गी लगेगी इनकी जानकारी कीजिएगा पांच महाभूत और पांच तन्मात्राएं हैं इनकी जानकारी करेंगे आपकी पंजी लगेगी और सठ संपत्ति महर्षि दयानंद जी लिखते हैं छह रस यहाँ द्रव्यो वो हम व्यंजन करते हैं तो सर रस बोले जाते हैं उनकी जानकारी करेंगे छक्की लगेगी और सप्त धातु इस शरीर के अंदर हैं सात धातुओं के ऊपर ये शरीर टिका हुआ है इनकी जानकारी करेंगे और इसका आचरण ठीक करेंगे शरीर को स्वस्थ रखेंगे शक्ति लगेगी और अष्टांग योग आपका है अष्टांग योग कौन सा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि ये इसकी जानकारी करेंगे आपकी अट्ठी लगेगी और इसके ऊपर है नव कहते हैं नव द्वार वाला ये शरीर है इस शरीर में नौ द्वार हैं उन नौ द्वारों को जानिए और शरीर से ईश्वर के प्रति आकर्षण बनाइए ये माध्यम है ये साधन है शरीर और नौ के आगे हम पहुंच गए दस आपका दहला कब लगेगा इस शरीर के अंदर दस इंद्रियां हैं जान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया इनका ज्ञान कीजिए और इनका ज्ञान किया तो आपका दहला लगेगा ओहो बैठ करके चार बैठे हैं आठ उनके आगे पीछे बैठे हुए हैं वो भी समय बर्बाद कर रहा है आठों का भी जोर लग रहा है खेलने वाला जो है ताश फेंकता है उसका तो जोर ही लग ही लग रहा है जो पीछे बैठे हैं उनके भी भुजाए फटकती है कि ये नहीं ये कर ये नहीं ये कर सीखा ही नहीं दस तक पहुँचे दस से ऊपर गुलाम होता है अब हम आंतरिक यात्रा करने लगे आंतरिक यात्रा करने लगे तो गुलाम क्या है परमेश्वर ने सज्जनों माता गुलाम हमें मन दिया है दस जो इंद्रियों के ऊपर दस इंद्रियां हैं इस दहले के ऊपर गुलाम है दहले के ऊपर गुलाम है तो सज्जनों माताओं इंद्रियों के ऊपर मन है जिस व्यक्ति ने इस मन को समझ लिया तो समझो के गुलाम को फेंकना आ गया और ये गुलाम भी इधर उधर हो सकता है इस गुलाम से ऊपर भी एक पावरफुल चीज है जिसको आप बेगम कहते हैं बेगम वो बेगम कौन वो बेगम हमें परमात्मा ने दे रखा है कौन है ये बुद्धि रूपी बेगम है जिसकी बुद्धि ठीक है उसका गुलाम ठीक है यदि गुलाम को नियंत्रण में करना है तो क्या करेंगे बेगम को ठीक करना पड़ेगा बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा यहां तक तो चलते चले गए बेगम के ऊपर क्या हो सकता है बेगम से ज्यादा आपका पावरफुल ताश के खेल में बादशाह होता बादशाह वो बादशाह कौन है हम जीवात्मा ही बादशाह है यही यदि बादशाह ठीक है तो बेगम ठीक है गुलाम ठीक है और सारी श्रृंखला बनेगी लेकिन कभी कभी बादशाह भी अनियंत्रित तो हो जाता है इस बादशाह को नियंत्रण में लाने के लिए क्या करना पड़ता है ताश के खेल में सबसे पावर वाली कौन सी चीज आपका इक्का है इक्का उससे बढ़ करके नहीं है और उससे बढ़ करके नहीं है तो ये एक अकेला सबसे पावरफुल कौन है वो परमपिता परमात्मा ही सबसे बड़ा पावरफुल है यदि इस प्रकार के ताश के खेल को सीखने देखने लग गए निश्चित रूप से ऐसा ताश का खिलाड़ी जीवन को सार्थक कर लेता है और बैठकर के समय बर्बाद करता है समझिएगा कि निरर्थक गया उसका जीवन रुचम ब्राह्म जनयंत देवा उस ब्रह्म का ज्ञान आनंद देने वाला है जो उस ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करता है वो आनंदित होता है और दूसरों को बताता है तो वो आनंदित होते हैं और इस प्रकार के ब्रह्म को जो जानता है तस्य देवा असन वसे उसी आध्यात्मिक व्यक्ति की ही मन इंद्रियां वश में हो सकती है जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है ईश्वर के शरण में नहीं है ईश्वर के अनुरक्त नहीं है वो व्यक्ति संसार के विषय भोगों में डोलता चला जाता है डोलता चला जाता है वाणी को विराम ओम ओष